छांदोज्योपनिषदाभाष्याध्यादश गायत्र साम की उपासना उपासनामग्रहण पंचवध से सप्त उपाससन उत अथेद गायत्रादीना विशिष्ट फलानि ोपासना गायत्राधि प्रयोग यहाँ तक बिना नाम लिए पंचविध एवं सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया गया अब आगे गायत्र आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती अन्य सामोपासनाओं का उल्लेख किया जाता है गायत्र आदि उपासनाओं का उनके क्रम के अनुसार कर्म में प्रयोग किया जाता है उसी के अनुसार मनोहिंकारो वक् प्रस्ताव चक्षुरोगीहार प्राणो निधनमेंदायत्र प्राणेशुतम मन हिंकार है वाक् प्रस्ताव है उद्गीत है श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है यह गायत्र संयक साम प्राणों में प्रतिष्ठित है मनोहिंकारो मनसर्वकरणवृत्तीम्यादनिया प्राणो प्रतिहार यथोक्तानाम निधन यथोक्ताधना स्वाप कालेतगात्र प्राणेशुम गायत्री प्राण संतुतवादूर्ण इंद्रिय वृत्तियों चक्षु है, उद्गीहित होने के कारण श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण निधन है क्योंकि सुषुप्त काल में पूर्वोक्त संपूर्ण इंद्रिय वर्ग प्राण में लीन हो जाते हैं यह गायत्री संय साम प्राणों में प्रतिष्ठित है क्योंकि गायत्री का प्राण रूप से स्तमन किया गया है स यमेतगायत्र प्राणी सुप्रूथम वेद प्राणी भवतीयुति जोग जीवती महां प्रजया पथुविभवती महाकृतिया महामना वह जो इस प्रकार गायत्री संज्ञक शाम को प्राणों में प्रतिष्ठित जानता है प्राणवान होता है पूर्ण आयु का उपभोग करता है प्रशस्त जीवन लाभ करता है प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है वह महामना उदार हृदय होवे यही उसका व्रत है सजा एवंत गायत्र प्राणेशु प्रोतम वेद प्राणी भवती अविकलोतीयुरे शतम सर्वमायुः पुरुषस्य इति से जो जोगुज्वल जीवति महां प्रजातिमहान कृत्या गायत्रोपासकद्व्रतति जन्महामस्व अक्षुद्र चित्त वह जो इस प्रकार इस गायत्र साम को में जानता है प्राणवान होता है अर्थात अविकल इंद्रियवान होता है वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है पुरुष की पूर्ण आयु सौ वर्ष है ऐसी श्रुति है जो उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजाधि के कारण ही महान होता है तथा के कारण भी महान होता है यह जो महामत्व विशाल हृदयता है गायत्री गायत्रोपाशक का व्रत है अर्थात इसे उदार होना चाहिए इति इतिदोज्योपनिषदि द्वितीयाध्याय एकादश खंड भाष्यम संपूर्णम द्वादश रथंतर साम की उपासना अभिमंथती सहिंगो धूमो जायते स प्रस्ताव ज्वलती स उद्गींगारा भवती सहारापसा्यति तधन सं साम्यति तधनमेतरम अग्नौ प्रोत अभिमथन करता है यह यिंग है धूम उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है प्रज्ज्वलित होता है यह उद्गीत है अंगार होते हैं यह प्रतिहार है तथा शांत होने लगता है यह निधन है और सर्वथा शांत हो जाता है यह भी निधन है रथंतर साम अग्नि में प्रवि प्रतिष्ठित है अभिमथति स हिकार्यात अग्निर्धूमो जायते स प्रस्ताव आनन्तर्यात ज्वलती स उद्गी हभी ही ेष ज्वलन से अंगारा मन्थने च मंथनेग्निर्गीय अग्निका अभिमंथन करता है यह सर्वप्रथम होने के कारण हिंकार है अग्नि से जो धुआं उत्पन्न होता है वह इसका पश्चातवर्ती होने के कारण प्रस्ताव है अग्नि जलता है यह उद्गीत है अभी का संबंध होने के कारण अग्नि के प्रज्वलित होने की, की श्रेष्ठता है अंगार होते हैं यह प्रतिहार है क्योंकि अंगारों का प्रतिहरण किया जाता है अग्नि के बूझने में कसर रह जाने के कारण उपशम और उसका सर्वथा शांत हो जाना संसम रूप निधन है क्योंकि उसकी समाप्ति में इनकी समानता है यह रथंतर साम अग्नि में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि मंथन काल में गाया जाता है सया एवं मेतद्रथंतरम अग्नौ प्रोतम वेद ब्रह्मवर्च स्यनाद जीवती महान प्रजया महान कृत्या महाचमाचाग निष्ठी वे तद्रत वह जो पुरुष इस प्रकार इस रथंतर साम को अग्नि में अनुत जानता है वह ब्रह्म तेज संपन्न और अन्न का भोक्ता होता है पूर्ण जीवन का उपभोग करता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण महान होता है अग्नि की ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही यह व्रत है साया इत्यादि पूर्वत ब्रह्म वर्चसि वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्मवर्चसम तेजस तु केवलम भाव अन्नादो दीप्ता न प्रत्यग अग्नि अभिमुखे नाचा मेन्न भक्षेत किंचिन्न निष्ठि च्लेष्म न इत्यादि मंत्र का अर्थ अर्थपूर्व समझना चाहिए ब्रह्मवर्चसी सदाचार और स्वाध्याय के निमित्त से प्राप्त हुआ तेज ब्रम्व वर्चस्व कहलाता है केवल तेज तो तिर भाव कांति का नाम है अन्नाद का अर्थ दीप्ताग्नि है अग्नि की ओर मुख करके आचमन यानी कुछ भी भक्षण न करे और न निश्चिवन श्लेषमा कफ का ही त्याग करे यह व्रत है इतिदोपनिषदे द्वितीयध्यादाष्यम संपूर्ण तयोदश उपमंत्रिह सो यज्ञपयते सस्ताव स्त्रीहास चेते स उद्गी प्रतिशी स चेते सहार कालम गंडीधनम पारम गच्छते तंडीधन में देव्यम मिथुने प्रोतम पुरुष जो संकेत करता है वह हिंकार है जो तोष देता, प्रसन्न करने के लिए मीठी बातें कहता है वह प्रस्ताव है स्त्री के साथ जो सोता है वह उद्गीत है अपने अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ जो शयन अनुकूल बर्ताव करता है वह प्रतिहार है मिथुन द्वारा जो समस्त बिताता है समय बिताता है वह निधन है मैथुन आदि क्रिया की जो समाप्ति करता है वह भी निधन ही है यह वाम देव्यसाम मिथुन में ओत्प्रोत है उपमंथते संके कौतीप्योषयती स प्रस्ताव सैन्यपर्यक गमन स उद्गी सहयात प्रतिस्त्रीम शयन स्त्रिओिमुखी भाव सहार कालम गति मैथुन न पारम साम गति तिथुने भी मिथुन संबंधा पुरुष जो उपमंत्र संकेत करता है वह प्रथम होने से हिंकार है जो ज्ञापन करता मीठी भाती कहकर देता है वह प्रस्ताव है इसलिए पुरुष का जो साथ सोना एक सैया पर जाना है वह उद्गीत है क्योंकि उत्तम संतान की प्राप्ति का हेतु होने के कारण वह उत्कृष्ट है अपने अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ जो चयन करना सम्मुख या अनुकूल होना है वह प्रतिहार है पुरुष मिथुन द्वारा जो समय बिताता है तथा मैथुन क्रिया की जो समाप्ति करता है वह निधन है यह वाम देव मिथुन में ओत है क्योंकि वायु और जल के मिथुन जोड़े से इसका संबंध है सजा देव्यम मिथुने प्रोतम वेद मिथुने मिथुना मिथुना प्रजाते सर्वेति जोग जीवती महान महान परिहरे जो पुरुष इस इस प्रकार इस वाम साम को मिथुन में जानता है वह मिथुनवान दाम्पत्य सुख से संपन्न होता है प्रत्येक मैथुन से संतान को जन्म देता है सारी आयु का उपभोग करता है उज्जवल जीवन बिताता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है जिस उपासक के अनेक पत्निया हो वह उनमें से किसी का भी परित्याग न करे यह वाम वामक का व्रत है सज इत्यादि पूर्वत मिथुनी भवत्य विधुर मिथुना मिथुना प्रजाजत इत मोघरहित न काञ्चन तत्व्य कांचन कांचिदीं स्वात्मत न समागम पिहरे सगमनीम वादेसमो वचना प्रतिषेधस्मृत वचन प्राण्याच्चतेन प्रतिषेधशास्त्रे विरोध विरोधः स इत्यादि मंत्र भाग का अर्थ पर्वत है मिथुनवान होता है अर्थात कभी विधुर पत्नी के संयोग सुख से वंचित नहीं होता है मिथुन मिथुन से संतान को जन्म देता है इस कथन के द्वारा उसकी अमोघ वीरता बताई जाती है अपनी बहुत सी स्त्रियों में से जो कोई जब कभी समागम की इच्छा लेकर अपनी सैया पर आ जाए उसका परित्याग न करे क्योंकि वामदेव्य सामुपासना के अंग रूप से इसका विधान किया गया है स्मृतियों के विशेष वचन इस पासन से अन्यत्र ही लागू होते हैं श्रुति के वचनों के प्रमाण से ही धर्म का निश्चय होता है अतः निषेध शास्त्र के साथ इस विधि का विरोध नहीं है इति छांदोग्योपनिषदि द्वितीय अध्याये त्रयोदश खंड भाष्यम संपूर्णम चतुर्दश बृहसम की उपासना उद्यन हिंकार उदित प्रस्तावो मध्यं दिन उद्गी पराण प्रतिहारो संयन निधन में बृहदादित्ये प्रोतम उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है उदित हुआ प्रस्ताव है मध्यान्हकालिक सूर्य उद्गीत है मध्यान्होत्तर कालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होने वाला सूर्य है व निधन यृहत्म सूर्य में स्थित है उद्यन सबता सहिंकार प्राथम्यादर्शन दर्शनस्य उदिता प्रस्ताव प्रस्तवन हेतुवाद कर्मण मध्यंधन उद्गी सैष्ट्यादरा प्रतिहारश्वादीना गृहा प्रतिहरना सदस्त यधनम रात्रो गृह निधना रानी नाम एतद बृहदादित्य प्रोत्तम बृहत आदित्य दैवत्य उदित होता जो सूर्य है वह हिंकार है क्योंकि उसका दर्शन सबसे पहले होता है उदित हुआ सूर्य कर्मों के प्रस्तावन का हेतु होने के कारण प्रस्ताव है मध्यान्हीन सूर्य उत्कृष्ट होने के कारण उद्गीत है पशु आदि को घरों की ओर ले जाने के कारण अपनाह सूर्य प्रतिहार है तथा जो अस्त को प्राप्त होने वाला सूर्य है वह रात में संपूर्ण प्राणियों को अपने घरों में निहित करने वाला होने से निधन है यह सूर्य सूर्य में स्थित है क्योंकि का ही देवता सृहदादित्य प्रोतम वेद तेजस्दो भवती सर्वेति जो जो जीवती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 तपते हुए सूर्य की निंदा न करे यह नियम है सय इत्यादि पूर्वत तपंतम सयह इत्यादि वृत्ति का तपंतम न निंदे तदवृतम सयह इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है तपते हुए सूर्य की निंदा न करे यह बृहस्मोपाशक के लिए नियम है अध्याये ये छांदोग्योपन द्वितियाध्या चतुर्दशभाष्यम संपूर्ण पंचदसखंड वैरूपसा की उपासना अभ्राणी सप्लवते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उदीतौ विद्योतते स्तनयती सीहार उदृहना संधन एक तद्वय रूपम पर जंडे प्रोतम एकत्रित होते हैं यह हिंकार है उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है जल बरसता है यह उदीत है बिजली चमकती और कड़कड़ाती है यह प्रतिहार है तथा वृक्ष का उपह होता है यह निधन है यह व्यय साम शाम मेघ में उत्प्रोत है अभ्रमण्य भरण मेघ उदक क्षेत्र उक्ता एकदूपम साम पजन्य प्रोतम्रदर्जन्य वैरूप्य जल धारण करने के कारण भादलों का नाम अभ्र है तथा जलसेचन करने वाले होने से वे मेघ कहलाते हैं शेष सबका अर्थ पहले खंड तीन मंत्र एक में कहा जा चुका है यह वैरूप नामक साम में अनुस्यूत है अभ्रादी रूप से अनेक रूप होने के कारण पजन्य की विविध रूपता है सात दईरूपर्जन्ये प्रोतम वेद विरूपूपून वरुंधे सर्वयुति जोगजीवती महान प्रजया प्रशुभिभवती महान कृत्यास न निंदे तदृतम वह जो इस प्रकार इस वूपर्जन्य में जानता है, वह और पशुओं का अवरोध करता है पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा के कारण महान होता है बरसते हुए मेघ की निंदा न करे यह व्रत है विरूपास जावी प्रभृति न पशु न वे प्राप्त वसंत न निंदे तदृतम वह बकरी और भेड़ आदि विरूप एवं स्वरूप पशुओं का अवरोध करता है अर्थात उन्हें प्राप्त करता है बरसते हुए मेघ की निंदा न करें यह वैरूप सामोपाशक के लिए नियम है ये छांदोग्योपनिषद द्वितीय अध्याये पंचदशभाष्यम संपूर्ण खंड वैराज शाम की उपासना वसंतो हिंकारो ग्रीष्म उद्गीत शर प्रतिहारो हेमंतो निधनमेत में तैराज मृतु वसंत हिंकार है ग्रीष्म प्रस्ताव है वर्षा उद्गीत है शरद ऋतु प्रतिहार है हेमंत निधन है यह वैराज शाम ऋतुओं में अनुस्यूत है वसनों प्राथम यात ग्रीषम प्रस्ताव इत्यादि पुरुव्रत सर्वप्रथम होने के कारण वसंत हिंकार है ग्रीष्मस्ताव है इत्यादि अर्थ पूर्व समझना चाहिए सवेतराज मृतुषु रोतम वेद विराजती प्रजया पशु वर्चसन सर्वुरे जो जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महां की नून महान की अतम निंदे तद्रतम वह पुरुष जो इस प्रकार इस वैराज शाम को ऋतुओं में अनुश्चित जानता है प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण शोभित होता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के की कारण भी महान होता है ऋतुओं की निंदा न करे यह व्रत है एत राजुषु प्रोतम वेद विराजती ऋतव थर्तव आर्तवैध विराजत एवं प्रदादी विद्वान्तुक्त मत ऋतून निंदे तदृतम इस वैराज को जो ऋतुओं में अनुश्य जानता है वह ऋतुओं के समान विराजता है जिस प्रकार ऋतुएं ऋतु संबंधी धर्मों के कारण शोभा को प्राप्त होती है उसी प्रकार विद्वान प्रजा आदि के कारण सुशोभित होता है और सब अर्थ कहा जा चुका है ऋतुओं की निंदा न करें, यह वैराज सामोपासक के लिए नियम है ये छादोपनिचद निचदी द्वितीयाध्याय षो खंडभाषम संपूर्णम सब